मृत्यु के पार क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है हिंदुओं के अंत्येष्ट संस्कार के मंत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि मृत व्यक्ति के आत्मीयजन उसके नाम से प्रार्थना एवं सत्कार्य करते हैं जिससे उसकी सद्गति हो क्योंकि उनका विश्वास है कि मृतक के उद्देश्य से अथवा नाम से जो कुछ भी सत्विचार प्रार्थना एवं सत्कर्म किए जाएंगे वे परलोक में उस विदेही जीवात्मा की सहायता करेंगे हिंदुओं का विश्वास है कि यदि उनकी कल्याण कामना न करके केवल अपने स्वार्थ के लिए अथवा कौतूहल के वशीभूत उनका स्मरण एवं आवाहन किया जाए तो यह उन्हें परित्यक्त शरीर एवं व्यक्तित्व के संग आबद्ध होने को बाध्य करना होगा व्यक्ति सत्ता या व्यक्तित्व शरीर के साथ जुड़ा रहता है शरीर के प्रत्येक जन्म में परिवेश के अनुसार हमारा एक अलग व्यक्तित्व बन जाता है और यदि हम एक आत्मा को किसी विशेष व्यक्तित्व एवं परिवेश में आबद्ध कर दें तो आत्मा की ऊर्धति रुक जाएगी इसीलिए हमारे परलोकगत दोस्तों जीवात्मा को इस पार्थिव संसार में घसीटना उचित नहीं बल्कि उसके लिए सत्कार्य करके उसकी उर्धगति में सहायता करना ही उचित है वैदिक युग के प्राचीन लेखक प्रेत लोक में विश्वास करते थे उनके लेखों में पितृलोक पितर का उल्लेख मिलता है जहाँ मृत्यु के बाद अलग हुई आत्मा जाती है वहाँ के राजा एवं शासक को यम कहा जाता है मनुष्यों में वे ही सर्वप्रथम वहाँ गए तथा वहाँ के राजा बन गए प्रेहि प्रेहिथि पूर्व यात्रा न पूर्वे पिता परेयुरव पितृभि संयमने परमे व्यौवन ते तम भुक्त स्वर्गलोक विशाल क्षेणे पुण्य मृतलोक विशंती एवं काम हिंदू स्वर्ग में विश्वास करते हैं परंतु किसी नरक में विश्वास नहीं करते किंतु हिंदुओं का स्वर्ग क्रिश्चियन एवं मुस्लिम स्वर्ग से भिन्न है हिंदुओं के अनुसार स्वर्ग एक ऐसा लोक है जहां मृत व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों का फल भोग करने जाते हैं तथा तब तक वहाँ रहते हैं जब तक पुण्य फल क्षीर्ण न हो जाए पुण्य फल भोग शेष होने पर पुनः मृत्यलोक में लौट आते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम एवं यहूदी लोगों के अनुसार स्वर्ग इंद्रिय सुख भोग का परम रमणीय स्थल है जहाँ आमोद प्रमोद अनंत मात्रा में है दुख कष्ट का नामो निशान नहीं है हिंदुओं के मत में यह व्यवस्था चरम काम में नहीं है उनके मत में स्वर्ग सुख भी कुछ काल ही स्थाई है उस सब का भी क्षय हो जाता है मान ले कोई प्रेतात्मा एक लाख वर्ष अथवा एक युग भी स्वर्ग में रहे तो अनंत काल की तुलना में तो वह समय कम ही होगा तभी हिंदू लोग कहते हैं कि स्वर्ग स्वर्ग फल का भोग समाप्त होने पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है जहाँ अथवा और कहीं या अपनी प्रवृत्ति या क्षमता के अनुसार किसी अन्य ग्रह पर जीवात्मा की भावना एवं प्रकृति के अनुसार उसकी गति निर्धारित होती है गीता में कहा गया है सर्वोच्च स्वर्ग लोक हो अथवा कोई अन्य लोक, आत्मा को वहाँ से लौट आना ही होगा आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो पुनरावर्तिन माम पेत्य तु कौंतीय पुनर्जन्म नीद्यते इसका कारण है कि यह सब सुख में सत्ता के ही विषय है अथा परिवर्तनशील है जो परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं वे इस परिवर्तनशील जगत कारणों और विधियों से ऊपर उठ जाते हैं प्राचीन पारसी लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि मृत्यु के तीन दिन पश्चात आत्मा अपनी भावना कामना एवं क्रिया के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में जाती है बाद में पारसियों की इसी धारणा को यहूदियों एवं क्रिश्चियनों ने भी ग्रहण कर लिया प्राचीन हिब्रु मतावलंबी मृत्यु के पश्चात जीवन के विषय पर विचार ही नहीं करते थे उनके मत में ईश्वर मनुष्य की नासिका द्वारा प्राण वायु दे देते हैं और फिर वह प्राण वायु वहीं लौट आती है जहां से वह आती है मनुष्य ही नहीं समस्त जीव योनियों के साथ यही होता है पारसी इस प्राण वायु को नफेस रुआक अथवा निशामा कहते हैं प्राचीन मिस्रवासी आत्मा की द्वितीय सत्ता पर विश्वास करते थे जो शरीर की छाया के रूप में थी उनके मतानुसार जितने दिन शरीर रहता है उतने ही दिन छाया रहती है इसीलिए शरीर को ममी करके रखने की धारणा एवं प्रथा का प्रचलन हुआ उनका विश्वास था कि शरीर के किसी अंश के क्षतिग्रस्त होने पर छाया का भी वही अंश क्षतिग्रस्त होगा अतः आत्मा को अक्षत रखने के लिए वे शरीर को सुरक्षित रखते थे और नष्ट नहीं होने देते थे प्राचीन चालियावासी भी मनुष्य की द्वितीय सत्ता में विश्वास रखते हैं परंतु उनकी धारणा थी कि शरीर नष्ट हो जाने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है वे मृतदेह के पुनर्जीवित होने की आशा में रहते थे अनेक क्रिश्चियनों का भी ऐसा ही विचार या विश्वास है इसी विश्वास के कारण मृतदेह को भेषज देकर कब्र में रखने का प्रचलन हुआ कुछ क्रिश्चियनों का मानना है कि मृत्यु के बाद शरीर उठ खड़ा होगा कुछ शरीर के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते उनका विश्वास है कि आत्मा अनंत काल तक रहेगी यद्यपि उनका जन्म अथवा प्रारंभ एक दिन हुआ है क्रिश्चियनों का आत्मा के जन्म के संबंध में विचार है कि परमेश्वर प्रत्येक आत्मा के जन्म के समय नए रूप से सृष्टि करते हैं किन्तु हिंदुओं के मत में जिसका जन्म हुआ है वह समाप्त होगा ही अनंत काल तक रह नहीं सकता आत्मा को ईश्वर अथवा अन्य कोई देवता सृष्टि करते हैं ऐसा हिंदू नहीं मानते हिंदुओं के अनुसार तो यह आत्मा अजन्मा नित्य एवं शाश्वत है आत्मा की मृत्यु नहीं होगी हिंदू मृत्यु से नाश होने पर विश्वास नहीं करते न जायते मृियते वा कदाचित नायम भूत भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतों यम न हण्यते हण्यमाने शरीर मृत्यु का अर्थमात्र देहांतर प्राप्ति है यह मृत्यु जीवन के नित्य सहचरी है पार्थिव जीवन परिवर्तित परिवर्तन व रूपांतर छोड़कर संभव ही नहीं है वास्तव में प्रतिदिन हमारा मरण होता ही रहता है प्रत्येक सात वर्ष में शरीर के प्रत्येक कोष में परिवर्तन होकर नई सृष्टि हो जाती है प्रोफेसर हॉक्सले कहते हैं शरीर तत्व मनुष्य जीवन के संबंध में जो कहता है उसका अर्थ अत्यंत गंभीर है और उसकी तुलना में रोमन कवि की व्याख्या भी दीनहीन लगती है जीवन अथवा सत्ता जो रूप भी धारण करे काई अथवा ओक कीट अथवा मनुष्य इसके आदि रूप को एक दिन खनिज एवं जड़ उपाधानों में परिवर्तित होना ही होगा और केवल यही नहीं उसे अंततः मरना होगा और वह सदैव मरता रहता है सुनने में यद्यपि बुरा लगता है पर यह कहना ही होगा कि मरकर रूप परिवर्तित न करने पर जीवन बचा नहीं रह सकता शरीर के प्रत्येक कोषाणु का परिवर्तन होने पर भी हम बचे रहते हैं हमारी जीवन धारा बहती रहती है शैशव काल से बुढ़ापे तक हमारी मैं बोध की निरंतरता बनी रहती है अहम बोध की यह निरंतरता किसी भौतिक अथवा रासायनिक विद्या द्वारा नहीं समझाई जा सकती वेदांत दर्शन के मत में विचार अनुभूति एवं बुद्धि किसी यांत्रिक या आणविक गति के कारण उत्पन्न नहीं हो सकती जबकि आधुनिक विज्ञान कहता है गति ही गति की सृष्टि करती है यदि यही सत्य है तो शारीरिक आणविक गति चैतन्य का निर्माण किस प्रकार कर सकती है निश्चय ही किसी उच्चतर शक्ति की कल्याण भावना से ही यह संभव है उसी शक्ति को साधारण भाषा में आत्मा कहते हैं शारीरिक आणुविक अथवा रासायनिक परिवर्तन का कोई भी प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता बल्कि यह आत्मा ही समस्त परिवर्तन का कारण है आत्मा का न तो रूप परिवर्तित होता है और न मृत्यु होती है यह आत्मा ही चेतना की निरंतरता एवं व्यक्ति में पहचान बोध का कारण है जिस प्रकार प्रत्येक सात वर्ष के परिवर्तन क्रम में भी हम अपने व्यक्तिगत सत्ता को लिए बचे रहते हैं वैसे ही मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर के रूपों के विघटन के बाद भी व्यक्तिगत आत्मा के रूप में बचे रहेंगे भगवद्गीता में कहा गया है जीवन काल में शैशव यौवन और प्रौढ़ शरीर आदि में परिणित शरीर के परिवर्तन अथवा रूपांतरण में भी हम बचे रहते हैं वैसे ही हम शरीर की मृत्यु के बाद अपने विशिष्ट व्यक्ति के सत्ता के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे देहििनोस्म यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्